के बाद सती बाई ये दिनु काज दाइनु बाई कराभ दिन के रे जरे हरस विषाद बसेरे हरिहर जसरा के सराहुषे पर भट्ट सहस बाहुषे जे परोष सहसा पर ही तिन के मन माखी तेज कृषानुरोष महिषेषा अगय वगुण धन धनी धने सा उदय के केतु समहित सबहि केुंबकरण समोवतनी के हरै का जल तनु परिहर जिम हिम उटल कृषि दलिगरही गम खल जस शेष सरोसा दन बर नहीं पर दोषा तुम प्रणमा पृथुराज समान कर सुनिशहस दस कान बिना महुराशाशमु सततसुरा कहितेह वचन भज्रज ही, ही।, तो ही।, तो ही। सदा पिरा पर दोष निहारा उदासीमत जरही खल रीति जान पानी जुग जोड़ी जन विनती करही सप्रीति शिम रामचंद्र जी जय पवन सुत मान जी जय सत जय तो वंदना करते हुए देवताओं की वंदना हो गई ब्राह्मणों की वंदना हो गई संतों की वंदना सत्संग की महिमा भी उसी प्रसंग में हो गई लेकिन उसके बाद में अब वंदना का क्रम आगे बढ़ता है तो कहते हैं कि संसार में बहुत से खल भी हैं, उनकी भी वंदना होनी चाहिए उनकी भी अपनी महिमा है विचित्र महिमा है छोटे स्वभाव के विपरीत स्वभाव के हैं लेकिन है भी बड़े शक्तिशाली होगी उनका जितना खलों जितना के बड़े शक्तिशाली है इस प्रकार से वर्णन किया है लेकिन उनकी शक्ति जो जितनी है विपरीत दिशा में काम करती है निगेटिव जो सही रास्ते में काम करनी चाहिए नहीं करेगी विपरीत दिशा में कार्य करेगी ऐसे खल एक जगह पुराण में कहीं आता है इस प्रकार का की खल की परिभाषा भी और क्या बताया कि खल एक एब्रिविएशन है सूक्ष्म शब्द जैसे कर देते हैं एब्रिविएशन संक्षिप्त तो इस प्रकार के है एक शब्द है विशिक विशिक <स्थिक> के मने है धान और दूसरा शब्द है ब्याल ब्याल के मने सर्प बिशिक का खा और ब्याल का ला इन दोनों से मिलकर के बना खल जैसे बाण दूसरे के लगकर करके उसको घायल करने का काम करता है जैसे सर्प दूसरे को काट करके विषकर उसको मारने का काम करता है ये दोनों ही मारक हैं दूसरे को बाण भी और सर्प भी बस खलों का सबसे मुख्य लक्षण यही है कि तो वे दूसरों का अहित करते हैं ये मुख्य धर्म उनका खलों का यही है कि दूसरे को नुकसान किस प्रकार पहुंचा सके कैसे अन्य लोगों को हानि पहुंचा सके यही खलबत तो है बस इसी समझने के सज्जन के बारे में क्या है कि जो स्वयं कष्ट उठा करके दूसरे को सहायता करे सुख पहुंचा दे वो तो सज्जन तो। जिसे पहले पांच सज्जनों की जब कलना की तब यही बात उनसे कह दी उनके लिए कहा कि देखो जो सही कष्ट जो सही दुख परिचित्र दुरावा स्वयं अपने दुख कष्ट उठा ले लेकिन दूसरे के दुखों को ढके उनके दूसरे के दूसरे के दोषों को दूसरों की गलतियों को उनका जो प्रचार करता न घूमे उनका वर्णन न करे छिपावे बल्कि ये काम सज्जनों का है और दुष्टों का काम क्या है कि दूसरे के जितने दोस्त दुर्गुण हैं उनका प्रचार करता घूमे उनकी निंदा करें उनके ऊपर आघात करे दूसरे लोगों को हन पहुंचा ले बस ये जो है वो उसका विपरीत लक्षण तो संत संत में बस यही अन्यत्र व्यास जी ने उस प्रकार से महाभारत ने कहीं कहा कि देखो धर्म धर्म क्या है भला बुरा आदमी का अंतर क्या है दो शब्दों में कह दो बस एक बात ये कि जो परित में लगा हुआ है वो संत है और जो स्वार्थ में पड़ा हुआ है दूसरे को पहुंचाने वाला है बस वही संत है वही दुष्ट है किसी में धर्म धर्म सब इतनी बात में छुपा हुआ लेकिन व्यक्ति स्वभाव से अपने अहंकार और अपने स्वार्थ में लगा रहता है बस वो दुर्जन भी हो जाता दुष्ट भी हो जाता खल भी हो जाता अपने अहंकार के सामने मैं जितना कर रहा हूं सब ठीक है मेरी बात ठीक है मेरी बुद्धि ठीक है मेरी काम ठीक है इस प्रकार के अहंकार का है किसी दूसरे व्यक्ति को टॉबलेट नहीं कर सकता अपने स्वार्थ के कारण किसी दूसरे व्यक्ति के स्वार्थ को देख नहीं सकता कि दूसरे का हित हो सके वो तो अपने चाहे ही चाहेगा हमारे हित हो हमारी प्रशंसा हो हमारी लाभ हो हम ही सब करें <laughs> दुष्ट लोग ये समझते हैं कि सारा संसार जितना है उसकी रचना इसलिए की गई है जिससे कि वो हमारे लिए हमारे काम आए बस उसे ये नहीं समझ में आएगा कि भगवान ने हमारी रचना इसलिए की कि हम सारे संसार के लोग की सेवा करें ये सज्जनों का धर्म तो वो समझते हैं भगवान ने हमको इसलिए पैदा किया कि हम समस्त लोक कल्याण के लिए जिए इसीलिए हमारा जीवन इसीलिए मिला दुष्ट क्या समझता है हमारा जीवन किस लिए है सारा संसार हमारे भक्षण के लिए हमारे ही रक्षण के लिए है सब हमारे लिए हम केंद्र हैं बाकी सारा संसार हमारे लिए अब देखो इस प्रकार से कैसे तुलसीदास किस प्रकार उसका वर्णन करते हैं कहते बहुर बंद खलगन सत भाई उसके बाद कहते हैं जो खले है उनकी भी अंदर मना करते हैं लेकिन यह एक शब्द लाना पड़ा सत भाए सतभा सच्चे भाव से उनकी हम वंदना करते मैंने जहां खलों की कोई वंदना करेगा अरे कहा कि देखा ये पाखंड करते लोगों को दिखावती हाथ जोड़ते तो कहते तो नहीं दिखावती नहीं पाखंडी बात नहीं हम अपने सच्चे भाव से उनकी भी वंदना हाथ जोड़ते उनके अब इतनी बुद्धि कहां से आ गए इतनी सहमति कि किसी को दुष्टों के भी हाथ जोड़ दे चलो महाराज आपके भी हाथ जोड़े बहुर खन खन बहुर बंद खल दाहिने बाएं बस यहाँ से शुरू कर दिया इनके लक्षण क्या है पहला लक्षण ये बता दिया जे बिन काज दाहिने बाएं जो बिना मतलब के दाहिने के माने मित्र और बाएं के मान सत्र कहीं किसी के सत्र कहीं किसी के मित्र इससे कुछ मतलब नहीं कुछ से लाभ की कुछ हानि है वो बस भी का सप्तम मित्र बनाए घूमते संतों का लक्षण क्या हुआ था कि उनके लिए सत्र मित्र कोई नहीं है सब समान भाव लेकिन उसके विपरीत इन खलों का स्वभाव क्या है कि कोई न कोई सत्र उनका जरूर होगा कोई न कोई मित्र जरूर होगा सत्र मित्र के अलावा कुछ भी नहीं चलता ये दुष्टों का स्वभाव खल लोगों का स्वभाव है, उनकी लिस्ट में कौन कुछ दो लिस्टें बनी होंगी उनके पास या तो उनके कुछ मित्र होंगे या कुछ उनके शत्रु होंगे लेकिन सज्जनों के पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं होती उनके पास शत्रु मित्रों की कोई लिस्ट नहीं सब समान मंदम <ouri região Stretch> संत समान चित हिना हित अनहित नहीं कोई उनके लिए न कोई शत्रु है न उनके लिए कोई मित्र है दूसरे लोगों को मना नहीं कर सकते दूसरे लोग जो है वो सज्जनों के सत्र भी हो सकते हैं सज्जनों के मित्र भी हो सकते हैं अन्य लोग लेकिन सज्जनों को उनकी तरफ से शत्रु के लिए भी नहीं और मित्र के लिए भी मित्रता नहीं उनके प्रति साम्य भार इसका नाम साम्य भार अब दुष्टों का क्या है कि उनके पास दो लिस्ट है अलग से बिल्कुल क्लियर एक में नाम कहा है आपका किस लिस्ट में है शत्रु में नाम है यहाँ कहा नाम है मित्र में नाम ये दुष्टि शास्त्र विरुद्ध बात आ जाएंगे और इसमें कोई खराबी नहीं दिखाई देती लोगों को संसार में ऐसे शत्र मित्र बनाए रखते हैं और इनमें कोई दोष नहीं दिखाई देता कभी तो होता है दुनिया में कोई शत्र मित्र होता है कोई भलाफराग कुछ होता ही है अपना फरक होगा तो शत्रु किसी रूमान नहीं पड़ेगा बुत्र किसी को नहीं पड़ेगा इस प्रकार इसमें कोई व्यवहारिक जीवन में बिना शास्त्र को देखे बिना सत्संग किए इस प्रकार की चेतना नहीं आती कि ये गलत तरीका है कि सत्र में चूंकि लिस्ट बना करके चलना सबके प्रति सम्भाव होना यह डेवलप करे धीरे दीर धीरे करके समबुद्धि ला तभी आध्यात्मिक दृष्टि यह है कि सब सदबुद्धि समबुद्धि ये भौतिक जीवन लौकिक जीवन अथवा निम्न स्तर का जो जीवन है उसमें इस प्रकार का है कि कोई शत्रु है कोई मित्र है क्या कहते हैं परहित हानि लाभ जिनके रे अब देखो इनका इन खलों को लाभ किस बात में है अगर दूसरे की कोई हानि हो जाए नुकसान हो जाए उसको तो सबसे बड़ा लाभ इनको हो गया बस इनको अपना लाभ हुआ कि नहीं हुआ उससे नहीं, तो नहीं, तो नहीं मतलब है इनको बस ये दूसरे को हानि हो जाए तो बहुत प्रसन्न हो जाए अगर कोई दूसरे व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो बहुत खुश हो गए दूसरे व्यक्ति अगर कुछ उनका नुकसान हो गया तो बहुत खुश हो गए दूसरे की चोरी हो जाए डाका पड़ जाए कुछ उनका और किसी प्रकार का नुकसान हो जाए तो बहुत खुश बहुत अच्छा इसी में उनको लाभ दिखाई देता है जितना ही दूसरे की हानि नुकसान परेशानी हो उतना ही दुष्प्रो को वो तमाशा देख करके खुश होता है और उजरे हरस विषाल बसेरे और जो अगर वो दूसरे लोग उजर जाते हैं तो ये पसंद है अगर दूसरे को दूसरे को अगर बन गए उनका उनमें लाभ किसी का हो गया तो दुखी हो गया जब देखा कि दूसरे को लाभ होता चला जाता दूसरे की तरक्की होती चली जाती है दूसरे की प्रशंसा होती चली जाती है तो बस महा दुखी हो गए <स्थाँगा> अब देखो इनका स्वभाव का अपने अपने प्रकार का अपना स्वभाव और संसार में बहुत बार देखते भी इसी प्रकार का है अपने अंदर भी इस प्रकार की वृतियां हो सकती है आस भी लोगों को देखे तो इस प्रकार के हो सकती है कहीं दूसरे की हानि कहीं हुई तो बड़ी प्रसन्नता से वर्णन कर रे साहब उस ऐसा गल गल हो गया बड़े खुश है गलगल होकर के बताते हैं उनकी वर्णन की दूसरे कैसा कैसा उनका नुकसान हो गया और कहीं किसी को लाभ हो गया उसको तो कहें क्या अब बता है उसका तो जाने कैसे क्या हो गया उसको उसको देखो लाटली उसकी खुल अरे बड़े दुख की बात कि देखो उसको लाभ हो गया बड़े दुख की बात उसको ऐसा हो गया जहां जहाँ दूसरे को लाभ होगा बड़े दुख की बात है उजरे हर्ष और बसेरे विषाद उजरे मैंने उजरे मन, दूसरे को उजरने दूसरा उजड़ता है मैंने हानि होती है उसको तो तो उससे उनको हर्ष होता है और बसेरे बस गए मैंने उनको लाभ हो गया तरक्की हो गई उनकी तब तो बस उसी से विषाद हो गया उनको तो इस प्रकार से प्रतिक्रिया इनके मन में होती रहती विपरीत प्रतिक्रिया इस प्रकार से होती रहती मैंने दुष्ट लोगों का जो इंस्ट्रूमेंट है मेंटल इंस्ट्रूमेंट वो कुछ डिस्टर्ब गलत सेटिंग उसकी है उसको जिस प्रकार के कार्य करना चाहिए वैसे कार्य नहीं करता गलत रिपोर्ट देता है हरिहर जसरा के से अब यहाँ एक बात और भी देखते हैं इस प्रसंग में तुलसीदास जी ने पुराणों की कथाएं का संकेत कर दिया है अब पहले शुरू शुरू में तुलसीदास ने कहा कि हमेशा रामायण जी लिखते हैं तो सब पुराणों की बातें लिखते हैं विद्वन की बातें सब लिखते हैं तो पुराणों की पौराणिक कथाएं तो कहीं कहीं जो कहीं कहीं बहुत तो थो छोड़ी कही है लेकिन बाकी जो पौराणिक कथाएं हैं उनका नाम माफ ले दिया है बस और उनका कहीं कहीं उनका रास भी बोल दिया है कुछ इस प्रकार से वर्णन किया है कि ऐसे जैसे कि कोई पौराणिक कथा को पहले से जानता है उसी का रेफरेंस देना है इस प्रकार से बोलते हैं और किसी व्यक्ति को उस पौराणिक कथा का रास्ता पता ना हो तो तुलसीदास की शब्दावली में उसका राज्य पता चल जाए बस इस प्रकार से उस पौराणिक कथा को देते अब यहाँ कहते हैं जैसे हरिहर जस राह के राहु से अवराहु की कथा आ गई है अब राहु की कथा क्या है समुद्र मंथन कैसे हुआ और फिर कैसे वो राहु के जो किस प्रकार से उनका सिर काटा गया विष्णु के चक्र से और फिर दो टुकड़े कैसे हो गए अमृत पीने के बाद दोनों अमर कैसे हो गए और फिर ये राहु जो है वो चंद्रमा और सूर्य जो है जो इन दोनों ने बता दिया था ये जो है दिशाचर है तो उससे बैर मानने और सूर्य तो तो से बैर है, है तो इनको निगल बताते हैं तुलसी बात ये हरिहर कथा भगवान की विष्णु भगवान की शंकर जी की जो कथा है वो कथा तो चंद्रमा के समान है यशस्वी चंद्रमा यश जब यश का वर्णन किसी का किया जाता है तो कहते हैं उसका यश तो सारे संसार में चंद्रमा के धवल प्रकाश की तरह से छाया हुआ है तो यश के माने चंद्रमा चंद्रमा और यश दोनों समान वासी इस प्रकार से है साहित्य में तो अब यश किसका संसार में तो साधारण व्यक्तियों का भी यश हो सकता है कुछ और विशिष्ट व्यक्ति हो गए तो यश हो जाता है ऐतिहासिक पुरुष हो गए तो उनका यश हो जाता है लेकिन ये सब जिनके यश है द्वितीय तृतीय चतुर्थी की, की चंद्रमा की तरह से है और पूर्ण चंद्रमा राकेश है राकेश को माने पूर्ण चंद्रमा राका के मने पूर्णिमा की रात्रि जो है वो राका है कुहू के मने है अमावस की रात्रि राका के मने है पूर्णिमा की रात्रि रात्रि दोनों का नाम है राका भी रात्रि है कुहु भी रात्रि है लेकिन रात्रि राका जो है पूर्णिमा की रात्रि और पूर्णिमा का रात का जो ईश इस है इसके माने वो चंद्रमा जो पूर्णिमा का चंद्रमा है वो राकेश है तो पूर्णिमा का चंद्रमा राकेश है इसके माने ये है कि सबसे ज्यादा यश यशस्वी कौन है यश की पूर्णता कहाँ होती है जब भगवान के चरित्रों को देखते हैं भगवान शंकर के हैं नारायण के है भगवान राम के हैं भगवान कृष्ण के हैं इन चरित्रों को जब देखते हैं तब उनकी यश पूर्णता को प्राप्त होता है बाकी तौर तो देवताओं के मनुष्यों के यश तो जो है वो अंशमाप्त रहे अब ये कहते हैं कि देखो जैसे राहु जो है वो चंद्रमा को ग्रसता है तो कब ग्रसता है पूर्णिमा पूर्णिमा के पहरे में ऐसे नहीं दसवीं लगी तो चलो ग्रहण लग जाए चतुर्थ हो चौथी हो चतुर्थ तो को पूर्णिमा उसका जो है वो ग्रहण लग जाए तो नहीं लगेगा ग्रहण तो पूर्णिमा ही को लगेगा और पूर्णिमा के माने है किसका यश परमात्मा का भगवान राम का नारायण का हरिहर का इनका यश तो इसके यश को जो आच्छादित करने वाले हैं या विनष्ट करने वाले हैं ये इसका विरोध करने वाले हैं वे कौन है बस वो जो है खलगो तो खलत्व के माने क्या है माने ये राहु का राहु तो किस बात में है कि जब वो भगवान नारायण के हरि के हर के यश में उनको जो उसको खंडित करें उसको उसको आच्छादित करें उसकी निंदा करें माने ये दुष्ट लोग तात्पर्य कहने का ये कि ये खल लोग दुष्ट लोग भगवान शंकर जी की निंदा करते रहते हैं नारायण की निंदा करते रहते हैं भगवान राम की निंदा करते रहते हैं भगवान कृष्ण की निंदा करते रहते हैं उनके दोष निकाल निकाल करके उनके दोषों की कथा बोलते हैं अरे कहा कि हिन्दू धर्म तो बिल्कुल मूर्खता का धर्म है ऐसे ऐसे दुष्ट देवताओं की पूजा करते हैं ऐसे हीन देवताओं की निकुष्ट देवताओं की पूजा करते हैं ऐसे बोलेंगे आप कुछ है पता न हो संसार में ऐसे ही व्यक्ति जिन्होंने महान ग्रंथ लिखे हैं इसी बात पर कि क्या क्या दोष है देवताओं में और इन देवताओं को पूजना पूजा करने वाले राम और कृष्ण की पूजा करने वाले कितने महामूर्ख हैं उन्होंने अपनी सारी शक्ति कहां लगा दी अब ऐसे लोगों का साहित्य तो ज्यादा प्रचलित नहीं हो पाता है लिखते जरूर है क्षेत्र उस में उसका प्रचार होता ही है लेकिन ज्यादा प्रचार नहीं होता पता नहीं क्या बात है कुछ एक व्यक्ति ने बंबई में एक, एक हजार प्रश्न में गीता की व्याख्या लिखी और गीता में सब दोष जितने हजार दोष दिखा दिए एक हजार प्रश्नों में लाखों दोष गीता में दिखा दिए बड़ी मेहनत करके उसने लिखा और खुद हुई बटने के लोगों को बड़ी जिज्ञासा हुई कि गीता में कौन कौन से दोषा ला रहा है देखें उस पुस्तक को लेकर पढ़ा लेकिन उसका दूसरा एडिशन नहीं निकल पाया उसी की बात ठंडा हुआ तब पता नहीं सर भरता क्यों नहीं इसको भड़कन चाहिए सब देश भर में संसार भर में ऐसे ग्रंथों में लेकिन विचार नहीं हो सब लोग जान नहीं पाते कि कैसे कैसे निंदा करने वाले व्यक्ति भी मौत हो लेकिन करने वाले अपने पढ़ते हैं ताकत लगाते हैं उसमें तो ऐसे लोग जो है ये है एक लक्षण इनका ये भी है कि ऐसे कार्यो में ये प्रवृत्त होते हैं जहां पर यश में जहां जैसे पूर्णिमा की चंद्रमा में कहीं कमी नहीं बिल्कुल पूर्ण है यश के रूप में उस सारे भर में जिसका कि प्रकाश छा रहा है ऐसा भगवान नारायण का परमात्मा का प्रकाश है उसकी महिमा ऐसी है उसके में भी कलंक लगाने को तैयार ऐसे ये उद्दंड व्यक्ति इस प्रकार हल तो तो हर के हल्लो तो हरिहर दसरा केसरा उसे पड़े आकाश भट्ट साहसभाव से और दूसरे का काम बिगाड़ने में ये सहसभाव के समान अकाश मने अकाश पढ़ा में काम बिगाड़ना दूसरे के काम बिगाड़ने के लिए अब देखो अपनी शक्ति का प्रयोग कहां करेंगे दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए उसके लिए समय भी निकाल लेंगे शक्ति भी निकाल लेंगे बुद्धि भी लगा लेंगे काम बिगड़ जाए किसी प्रकार ये दृष्ट लोगों का सुधार बता पड़ा काज भट्ट के मने वीर बड़े बहादुर इस बात में दूसरे का काम बिगाड़ देने में उनकी बहादुरी बहुत है कैसे है कि साहस भाव के समान जिनकी हजार बाहे हैं शास्त्र भाव के माने हजार बाने हैं बाने। अब शास्त्रा भाव की कथा अब तुलसीदास ने मतलब पढ़ी है और उसका ध्यान भी उनके है लेकिन उनको इतनी प्रशक्ता है नहीं कि शास्त्र भाव की पूरी कथा सुनाने लगे रामायण तो वो लिखने लगे तो रामायण तो फिर बड़े भाग पुराण जैसे ग्रंथ भारी भारी हो जाए महाभारत बन जाए किसी प्रकार का तो उसमें शास्त्रबा का नाम तो ले लिया लेकिन शास्त्र की कथा नहीं सुनाते हैं। बाब जो है वो प्राचीन काल में एक राजा हो गया शास्त्रबाव जब पैदा हुआ तो उसका पिता जो है बड़ा धर्मांक राजा था बड़ा राज्य बहुत सुंदर चल रहा था जब उसे मरा तब तो शास्त्र को राजा बनाने के लिए कोशिश की गई तो कि अब भाई पुत्र इसका है राजा का इसी को राजा बना दो शास्त्राव ने कहा कि भाई हम जो हो हम राजा ही बनेंगे तो बनोगे भाई कहा कि राजा सब बनना चाहिए जब राजा का धर्म पालन करने के लिए हम योग्य हों जब हम इतने शक्तिशाली हों कि हम प्रजा की रक्षा कर सकें तो हम राजा बने जब प्रजा की रक्षा नहीं कर सकते तो राजा क्या बने जो राजा टैक्स लेता है उसने सब बताया लोगों को मंत्रियों को और दूसरे लोगों को सभा में कहा की जो राजा टैक्स लेता है समाज से और टैक्स लेकर के प्रजा की रक्षा नहीं करता चोरों से बदमाशों से दुष्टों से प्रजा की रक्षा नहीं करता तो वो राजा पाप का भागी होता टैक्स तो ले लिया और खा गया और उसके द्वारा फिर उसने प्रजा की रक्षा नहीं की इसके माना वो राजा स्वयं चोर है राजा स्वयं बदमाश ये सब उसने सुनाया उनको विस्तार से बात उसमें पुराण में है वहां पर ये आती है कि राजा का धर्म क्या है उसने वहां बताया तो देखना हो तो वो तो स्त्र देखना चाहिए पुराणों में जगह जगह इस प्रकार की बातें अपने पुराणों में दी हुई कि राजा कैसा होना चाहिए उसका क्या धर्म है टैक्स का क्या प्रयोजन है किस लिए लिया जाता है कहाँ उसका प्रयोग होता है ये सब उसने सब बताया वहां को तब तो उसने वहां पर जो है वो उनके मंत्री वगैरह थे और वहां के उसके कुल मित्र वगैरह जो लोग थे उन्होंने राय दी कि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम तब करो दत्तात्रेय थाना आश्रम है वहां पर जाकर के आप जाकर के उनके आश्रम में रहो और उनकी सेवा करो उसकी तपस्या करो तो तुमको पूर्व शक्ति प्राप्त हो जाएगी तो वो फिर गया वहां पर दत्तात्रेय की सेवा की बहुत दिनों उसने सेवा करने के बाद जो वो दत्ता प्रेस्तु कर पसंद हुए उसको तो वरदान भी दिया उसने वरदान मांगा कि हमारे एक हजार बाहें हो जाए तो हम जाएंगे कहा कि देखो हम जिस राजा राज्य में हम राजकारी करें तो हमारी हमारे राज्य की जितनी भी प्रजा है वो सब मेरे डर के कारण धर्म का ही आचरण करे अधर्म का आचरण कोई ना करे कहा कि हाँ ऐसे हो इस प्रकार उसने कई वरदान मांगे कहा मुझमें इतनी भी शक्ति हो जाए कि हम पृथ्वी पर जितने भी अधर्मी राजा हैं उन सबके ऊपर आक्रमण करें और उनको भी अपना राज्य में मिला ले उनको और उन सब जगह धर्म की स्थापना हो जाए तो उनका यह भी हो जाए बहुत अच्छे अच्छे वरदान मांगे उसने सदबुद्धि थी बढ़िया बातें है लेकिन हुआ क्या उसके बाद में जब उसको ये सब इस प्रकार की शक्ति मिल गई अजय शक्ति उसको प्राप्त हो गई जाकर के वो अपने राज्य में जब राजा बन गया तो उसके बाद में बस ये गड़बड़ी आ गई उसको आ गया अहंकार की मेरे समान शक्तिशाली कोई नहीं है उसके पास एक बार अग्नि देवता आए और अग्नि देवता ने उसे वरदान मांगा कहा कि महाराजा तो बड़े शक्तिशाली है हम आपसे भिक्षा मांगने आए अग्निदेव ब्राह्मण बनकर के आए भिक्षा मांगने के लिए राजा ने कहा कि हाँ मांगो क्या कह चाहते कहते हम जिसको चाहे उसको जला दे जला दोको चाहते हो तो उन्होंने कहा कि वह सूत्र अग्नि का काम वैसे ही है जला देने का फिर उसको जो है जो अग्नि से नहीं जलाये जलते थे उनको भी जला देने के उसने कहा कि लकड़ी वकड़ी तो हम ही जला देते हैं हम पहाड़ को भी जला दे तो पहाड़ को भी जला दो बरदान प्राप्त होगा उसके बाद अग्निदेवता जो है फिर वो उनसे वरदान लेकर के बहुत जगह जो है फिर तमाम बिना तमाम गांव जला दिए तमाम नगर जला दिए तमाम <coughs> उसमें पशुओं को जला दिया तमाम प्राणियों को जला दिया तमाम वृक्षों को जला दिया अग्निदेव फिर इस प्रकार का ये कार्य करते शक्ति प्राप्त करके अब ये हो गया कि शास्त्र बार जो है फिर वह बाह शक्तिशाली हो गया जब इतना वरदान देने में उसकी शक्ति अब फिर अपनी शक्ति का ये अजाने लगा कि हमारी कितनी शक्ति हमारे पास है तो उसने जैसे नर्मदा नदी के किनारे माइष्मी की राजधानी थी तो अपने वो नर्मदा नदी में स्नान करने जाए तो अपने हजारों बाहें पानी की धारा में फैला दे पूरी पूरी उधर नदी यहां तक जितनी चौड़ी सब रोक ले तो बांध ऐसा बन जाए और पानी की धारा एकदम से रूक जाए आगे देखे पानी नहीं है सब पानी पानी उधर भर गया टैंक बन गया उधर ऊपर की तरह से बना दी ऐसे हो जाए और अगर हट जाए वहां से पानी झट झटा बैठा होने निकले, गांव टू गांव बह चले आप देखे पता लगे हाँ बड़ी ताकत हमारा इस प्रकार से अपनी उसने अपनी बड़ी ताकत को जो है तारा उसने फिर बौद्ध शोक आक्रमण किया उनको भी अपने आप में मिला लिया लेकिन अब उसका परिणाम क्या हुआ कि उसके अहंकार के कारण से फिर उसकी बुद्धि बिगड़ गई कहा वो बड़ा धर्मात्मा था कहा उसको शक्ति प्राप्त हो गई राजा हो गया तो देखो जो राजत्व तो जो है व्यक्ति का वो भी बुद्धि को बिगाड़ने वाला है राजत्व को तो माने कोई राज्य का राजा ही नहीं हो किसी स्थान का कहीं का भी अधिकारी बना दिया जाए और उसके अधिकार उसके क्षेत्र में कुछ आ जाए तो उसको एक नशा आ जाता है ये रात तीसरी रात जी जानते हैं जगह जगह कहाँ है जैसे भरतई हो हिमर राज मदरी हर विदि हरि हस्ता वहां कहने से तात्पर्य है कि, कि देखो कि राज्य प्राप्त करके यह अधिकार प्राप्त करके व्यक्ति को अहंकार हो जाता है और फिर उस अहंकार में अहंकार का दोष यही है कि व्यक्ति गलत रास्ते पर काम करने लगता है फिर न शास्त्र की आज्ञा को माने न संतों की आज्ञा को माने न किसी बुद्धिमान की आज्ञा को माने अपने अधिकार में आकर के बस मनमानी करता है ये दोष उसका दुर्गुण इस प्रकार का उसका तो ये राजा हो गया शक्ति इसको इतनी प्राप्त हो गई अहंकार भी इसको आ गया उसके बाद भी इस बिगड़ गया और उसने जो विपरों इत्यादि को बहुत से लोगों को फिर समझा गया कुछ नहीं है उनको सबको हानि पहुंचाने लगा उनको कष्ट देने लगा फिर तो उसके बाद भी फिर आपको पता ही है कि सहस्रदाव छेदन हारा कौन है परशुराम परशुराम का परिषद युद्ध हुआ और परशुराम ने उसकी बाहें काट छांट करके गश्त कर दी और परशुराम मारे मराव तो इसलिए ये जो है यह है यहाँ पर शास्त्र भाव की कथा कहते हैं परे आकाश भट्ट सासभाव से दूसरे के काम बिगाड़ने के लिए इन दुष्टों के हजार बाहे होती हैं हजार बाहें मानी बड़ी ताकत इनको होती है तो अपनी सारी ताकत इसी में दूसरों को काम बिगाड़ने में लगाते हैं जे पर दोष लखसाखी और कहते हैं ये दूसरे के दोषों को हजार आंखों से देखते शास्त्र आंखों मैंने एक आंख से नहीं दूसरे के दोष होंगे तो गुण उनको ढूंढे दिखाई देंगे वहां तो हो जाएंगे आंखे दुर्बल अंधे हो जाएंगे लेकिन जहां कहीं दूसरों में दुर्गुण होंगे तो एक आंख दो आंख से नहीं देखेंगे हजार आंख से देखेंगे मैंने बिल्कुल साफ उनको दिखाई देगा नहीं होंगे तो भी दिखाई देना ये कहते हैं कि देखो दूसरे, दूसरे के दोष देख जो मैंने दूसरे के दोष नहीं देखना चाहिए गुण देखना चाहिए साथ ही कहते हैं लेकिन उनकी उल्टी बुद्धि होगी दूसरे के गुण दिखाई नहीं देंगे दिखाई देंगे दो सही दिखाई देंगे ये दुष्टता जय पर दोष लखन सा हजार आंखों से देखने वाली और परहित ही हजार आंखों को आगे इंद्र का नाम फिर लेते हैं चल करके इसलिए यह नहीं कहते हैं कि इंद्र के भी हजार आंखें तो इंद्र के समान ये हजार आंखों वाले हैं इंद्र का नाम सुना होगा ये नहीं वालों हो इंद्र के भी हजार आंखें इंद्र के हजार आंखें और केवल हजार आंखे होंगी तो कहां होंगी कोई ऐसी थोड़ी चुपकी होंगी सर जब हजार आंखें हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ यहाँ यहाँ तक कले तक पैर तक सब जगह उनके शरीर भर में ऐसी हजार आंखें सात सभा के हजार बहां होंगी तो कहा होंगी ऊपर से लेकर यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ से जो बाहर उसकी जगह घट जाती है पता घर जाते घट जिनके मन माही और दूसरे का जिनके दूसरे का हित के लिए परहित हित दूसरे का हित तो भी के समान और जिनके मन उनका मन मक्खी के समान अब देखो दूसरे अब घी में मक्खी घी में मक्खी का मन क्या है जैसे घी में मक्खी पड़ गई तो घी को बिगाड़ दिया उसने। और मक्खी जब घी में पड़ी तो घी का मक्खी का कोई ऐसा थोड़ा तो मक्खी घी खाकर मोटी हो गई बड़ा खुश हो गई बड़ा अच्छा हो गया अरे घी में पड़ करके मक्खी स्वयं मर गए लेकिन स्वयं मर गई तो मर गई लेकिन घी को बिगाड़ दिया तो दुष्ट लोगों का सवाल ये है कि दूसरे का हित करने में उनका स्वयं हानि हो चाहे मरे चाहे जिए चाहे लाभ हो चाहे हानि हो सकता मतलब नहीं लेकिन दूसरे का काम बिगाड़ दिया बस कहते दूसरे का काम बिगाड़ने में तुम्हारा तो बड़ा खर्चा पड़ गया तुम्हारे तो बहुत समय नष्ट हो गया तुम्हारी बहुत ताकत चली गई कि चली गई कोई बात नहीं लेकिन हमने उसको नहीं कनक ने नहीं दिया इस प्रकार के जो है वो हो अहंकार के घुमा करके गर्दन घुमा करके ऐठ करके इस प्रकार से बोलेंगे कि मैंने उसको छोड़ा इस प्रकार ये ये से तो समाज में ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे कही जाते हैं अरे साहब बहुत शानदार आदमी है बहुत शानदार आदमी बड़ी शान की प्रशंसा करते हैं लेकिन ये शान आदम कुछ नहीं सब लक्षण है दुष्टों के खलों के मूर्खता मूर्ख लोगों के जो अधम बुद्धि के व्यक्ति हैं, उनका ये स्थिति है साथ ही हैं बात यह है कि तुलसीदास आगे में अंत में यही कहेंगे कि हम ये सब वर्णन इतना विस्तार है क्यों कर रहे हैं कि इनको जब वर्णन करेंगे तो पता लोगों को लगेगा गुरु क्या है दोष क्या है भलाई क्या है बुराई क्या है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझ कैसे आलिए सब वर्णन कर देखो खल लोगों के कितने प्रशंसनीय व्यक्ति है खल इनकी महिमा कितनी है सासर राव के समान हजार बाहे है इनके इंद्र के समान हजार नेत्र भी हैं कहीं किसी बुप्त के ऐसे साधन होते हैं दुष्टों की महिमा आई है हजार, हजार आंखें हजार हजार अरे साव के हजार आंखें थी लेकिन हजार आंखे थोड़ी थी इंद्र के हजार नेत्र जरूर हैं लेकिन हजार बाएं थोड़ी लेकिन इनकी क्या महिमा है हजार आंखें भी है हजार बाहे भी है ऐसा तो कोई इतिहास में हुआ ही नहीं होगा पुराणों भी कोई नहीं होगा जैसे ही दुष्ट लोग ये महिमा इनकी इस प्रकार की और तेज किसान रोष महिशेषा अब ये इन, इनका इनका तेज कैसा है किसान के समान इनका रोष कैसा है महिशेष के समान किसान को मरे आग्नि अग्नि के समान तेज ये साधारण व्यक्ति बड़े तेजस्वी है कैसे तेजस्वी अग्नि के समान अग्नि का तेजस्वी है कि जला के भजन कर बस ऐसी दूसरे दूसरों का जलाने में नाश करने में ही बड़े तेजस्वी यहाँ अग्नि का उदाहरण दिया गया दूसरे को जला करके जलाने में नष्ट करने में जो उसका दोष है उसी को लेकर ऐसा तेज है इनका ऐसा तेज नहीं है इन दुष्टों का दूसरे का जिनके तेज से दूसरों का हित होता हो कल्याण होता हो लाभ पहुंचता हो ऐसा तेज नहीं है दूसरों का हान पहुंचाने वाला तेज और रोष महसे और इनका क्रोध ऐसा है जैसे महिषेश महिषेश माने महिषा माने है भैंसा और भैंसा का ईश कौन है जो भैंसे के सवार हो बाज महसे मन यमराज इनका जो रोष यमराज के सवार <ख्ण> जैसे कोई व्यक्ति पाप कर्म करेगा तो उसको दंड देने के लिए बांध कर ले गए नहीं नहीं छोड़ दो अरे हमने पाप किया था हम ना तो तो मानकर नहीं करेंगे तुम्हें भोग नहीं पड़ेगा ऐसे क्रोध ही स्वभाव यमराज तो ऐसे यमराज के समान ही क्रोध ही पर आगे अवगुण धन धनी धने सा अध और अवगुण के ये अघ और अवगुण के धन के ये धनी है और कैसे धनी है धनेश के समान आप देखो अब धनेश की कथा आ गई तो हमारे ये सब जितनी पुराण की कथाएं हैं उनका सत्ता दे दे करके उनका जो है वर्णन करते हैं इस प्रकार धनेश भी, इनके, इनका सबसे बड़ा धन क्या है पाप ही इनका धन है दुर्गुण ही इनके धन है दुर्गो इकट्ठे करते चले जाएंगे इकट्ठे करते चले जाएंगे, दुर्गों का संग्रह करते चले जाएंगे धनी होते चले जा रहे हैं पाप कर्म करते जाएंगे अब दूसरे का हित करेंगे हानि पहुंचाएंगे दुख देंगे तकलीफ देंगे तो ये सब क्या है इसी का नाम पाप है तो जैसे जैसे दूसरों को कष्ट पहुंचाएंगे दुख देंगे वो पाप करते जा रहे हैं और पाप का भंडार उनका बढ़ता चला जा रहा है बस उसी की है धनी कुबेर देवताओं के अब कुबेर के पास तो जो धन है कोई भी धन उनके पास हो लेकिन ये इनकी ये भी कुबेर से कम नहीं है कुबेर के पास अपना धन होगा मैंने रुपये पैसे का धन हो सोने चांदी का धन हो या कोई उनके पास और इस प्रकार का आदि का धन उनके पास हो हो सकता है लेकिन इनके पास जो धन है वो किस बात का ही है धनी तो कुबेर से कम नहीं है लेकिन इनके पास जो धन है वो पाप का और दोषों का है नाना प्रकार के दोष जितने हैं, और मानो दुर्गुण दोष बस के भंडार इसके माने ये नहीं की यही व्यक्ति में सब बातें होती है ऐसा भी होती है कि खंड लोग जो है नाना प्रकार के भी होते हैं कोई किसी बात में अपनी जो है वो विशेषज्ञता है किसी को किसी बात में अपना विशेषज्ञ है कोई पाप कर्म करने में किसी प्रकार है कोई पाप करने में किसी कोई जिंदा को, को, को करने में प्रवीण है कोई दूसरे को पहुंचाने में प्रवीण है <coughs> कोई जो वो हो क्रोध करने में प्रवीण है इस प्रकार के विभिन्न जीव फल जो हो उनके दोष अनेक प्रकार के हैं, लेकिन अपने अपने दोषो में ये सब अपने अपने ढंग से प्रवीण हैं, कुशल उदय है। सब उदय के सभी तो तो के लेकिन मुख्य बात जो यहाँ सब देखेंगे उसने सबने नाना प्रकार से तो सीधा से कहा है कि दूसरों का हित करना दूसरों को हानि पहुंचाना, यही उनका मुख्य धर्म है जो बिन जे बिन कार्य दायने बाए जो कहा था जो बिन कार बाए माहौल दिया गया, उस महावरी का आकर यह है कि बिना मतलब के दूसरे को हानि पहुंचाना। बिना मतलब के बिना अपने स्वास्थ्य अपना कोई लाभ हो ना हो दूसरे को दोष दो दूसरों को अन्न पहुंचाओ दूसरे की निंदा करो बस यही करते हैं। उसी का वर्णन किस किस प्रकार है अनेक प्रकार से उसका वर्णन अनेक उदाहरण देकर के कह देते हैं, कहते हैं उदय की सम हेतु सब ही के <क्र्णारी> सबके हित में ये केतु के समान उदय होते है अब देखो राव की बात ऊपर कह चुके हैं केतु क्या है केत कुछ के जिसको कभी कुछल तारा भी कहते हैं जिसमें जिसमे तारा के पीछे एक पूछ ऐसी झाड़ू भी उसे कहते है बढ़नी भी कोई कहता है कुछ और तो भी कहते हैं ये जब उदय होता है पुच्छल तारा उदय होता, होता है तो वो अकाल पड़ता है महामारी पड़ती है जिस देश में इस प्रकार का पुच्छल उदय होगा तो वहां का राजा यदि तो मर जाएगा या कोई महापुरुष उस उसकी होगी इस प्रकार से ये जो है जो कुछल उदय होता है तो चाहे अकाल होगा तो भी हानि हुई राजा मरेगा तो भी देश की हानि होगी कोई यशस्वी कोई विद्वान कोई महापुरुष कोई देश का वो मरेगा तो भी देश की हानि हुई इस प्रकार से ये उदय होता है तो किसी न किसी प्रकार से हानि होती है तो कहते हैं ये भी पुच्छल की तरह से है केतु के समान ये भी केतु के समान इनका उदय होता है जब उदय होते हैं तो केतु के समान उदय होता है मैंने यदि इनके ये उदय हो गए मैंने ये समाज में आ गए और इनका अपना प्रभाव प्रचार उनका होने लगा शक्ति इनकी जागृत हो गई तो बस यही होगा कि दूसरे लोगों का फिर हित नहीं होने देंगे हानि हानि उनकी होगी उनका लाभ किसी को नहीं होने देंगे और कुंभकर्ण समोवत के और कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो हो इनका उदय हो ये जागरण नहीं सोते रहे तो अच्छा है कैसे सोते रहे जैसे कुंभकर्ण सोता रहता अब कुंभकर्ण की कथा आ अब देखो आगे चल करके देखेंगे रावण कुंभकर्ण में बहुत तपस्या की और दोनों ने वरदान मांगी तो रावण ने अपने प्रकार का वरदान मांगा तो ने अपने मांगा कुंभकर्ण ने तो सरस्वती कर दी कुंभकर्ण ने भगवान से ये वरदान मांगा कि हम जो है छह महीने तक सोते थे साथ ही छह महीने सोते खाने के लिए पैसे चाहिए मदुरा पीने के लिए घरों मदुरा चाहिए कहा कि ये लोग दिन रात अगर ऐसे ही खाता रहा ऐसे ही खाता रहा तो साल छह महीने तो सारी पृथ्वी भर के जितने प्राणी जीव मनुष्य खा जाए तब कहा सबको खा जाएगा तो क्या करो कहा कि इसकी बुद्धि ऐसी आ जाए सोता रहे सोता रहे तो खाएगा क्या सोते समय थोड़ी खा पाएगा <coughs> तो सोते भी नहीं तो कहा ये जिस लोग कुंभकर्ण की तरह सोते रहे इसी भी संसार की बनाई तो कुंभकर्ण की कथा भी आ गई है कुंभकर्ण समोगत नीके आकाश लोग सोते। <coughs> और, लगता नुपर रही। और कहते है कि दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए अपना सही छोड़ने को तैयार है वही बात जैसे की परहित घर जन की मन मांग जैसे मक्खी दूसरे के घी में पड़ करके <coughs> उसको घी को नुकसान कर दो स्वयं मर जाए ऐसी बस इनका स्वभाव है की पर्या का दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए तन पर रहें अपना शरीर मरने को भी तैयार है दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए और जिम्मेतन कृषि जनकर उदाहरण क्या है कि जैसे कि ओले गिरते हैं तो ओले गिरते हैं खेत कुल ऊपर ओले बरसे तो खेत को तो चौपट कर ही देंगे लेकिन कोई ऐसा थोड़ा की ओलों की बड़ी भलाई हो गई बड़े बड़े ओले हो गए बहुत अच्छे हो गए अरे वो भी गलमा रही तो ओले भी नष्ट हो जाती फसल के फसल नष्ट कर दी और ओले भी गढ़ गए खत्म हो गए ऐसे ओले की तरह सी ये है अपने आप भी विनाश कर लेते हैं दूसरे का विनाश करते हैं अपना भी विनाश होता है इस प्रकृति का नियम ये है चाहे प्रकृति का नियम समझो चाहे परमात्मा का नियम समझो कि जो भलाई करता है तो उसके रिबाउंड धोकर करके उसकी भी भलाई होती जो दूसरे का हानि पहुंचाता है लौट करके उसकी भी हानि होती है कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारी प्रशंसा हो तो जो प्रशंसा चाहने वाला व्यक्ति उसका धर्म यह है कि सबकी प्रशंसा करे जहां जहां गुण भी गुण पता लगा करके उनकी प्रशंसा करे खूब प्रशंसा करेगा खूब प्रशंसा करेगा तो आखिर क्या होगा कि लौट करके देखेंगे आप कुछ दिन के बाद में उसकी प्रशंसा होने कोई करके देख ले दूसरे की निंदा करेगा निंदा करेगा निंदा करेगा, निंदा करेगा तो लौट क्या होगा सब लोग कृषि की निंदा करने लगे ये एक सीक्रेट मैंने प्रकृति के राशि जीवन का ये सिद्धांत अपने शास्त्रों का भी यह नियम है भारतवर्ष में भी पश्चिमी देशों में संसार में सर्वोच्च नियम को माना जाता है इस नियम को बहुत लोग जानते नहीं है न जानते हो तो वही गलती करते हैं लेकिन जो नियम तो इसी प्रकार का है कि अगर आप चाहते हो कि दूसरे लोग आपसे प्रेम रखें हर व्यक्ति चाहता है हमसे सब लोग प्रेम रखें तो अपना क्या धर्म है कब प्रेम मिलेगा जब सबसे प्रेम करो तब मिलेगा प्रेम और दूसरे से किसी से प्रेम न करो उसकी निंदा करते रहो खूंट निकालते रहो झगड़ा फसाद करते रहो और अच्छा सब लोग हमसे प्रेम करे तो कैसे करेंगे वो तो काम करेगा बस इसी तरह से कहते हैं कि यह है बस ये इसने क्या क्या ओले ने क्या किया कि ओले ने खेत को नाश कर दिया तो उसका उल्टा प्रकृति ने क्या किया ओले को नाश कर दिया कि तो चलो तुम्हारा तो भी नाश अगर संसार में चाहते हैं कि तो सब दूसरे एक दूसरे का नाश करते रहे एक दूसरे को हानि पहुंचाते रहे तो कोई समाज की तरक्की होने वाली थोड़े समाज की तरक्की कब हो, हो। जब तो एक व्यक्ति दूसरे को सहायता करे दूसरा दूसरे को सहायता करे एक दूसरे को सहायता करे, एक दूसरे की प्रशंसा करे, एक दूसरे का हित चाहे एक दूसरे का कल्याण करे, एक दूसरे के साथ सहयोग करे, तो फिर समाज तरक्की का चला जाएगा एक से दूसरे को दूसरे से दूसरे दिवर्ग होता चला जाएगा धीरे धीरे विकास होता जाएगा एक व्यक्ति दूसरे को अंत मचाएगा समाज व्यक्त उसका विनाश कर जाएगा वो दूसरे का विनाश कर देगा तो विनाशी की तरह सब चलते चले जाएंगे धीरे धीरे आंखें खोल करके देखो संसार में सर्वत्र दिखाई देता है इतिहास देखो समाज को देखो व्यक्तियों को देखो राजनीति को देखो जहाँ कहीं आप देखो काम करता दिखाई दे तो देते है जिन ही में रही और बंदम खल जैसे अब कहते हैं की बंदम खल इन दुष्टों की हम वंदना करते हैं फिर कहते हैं पुन, पुन बंदों खल बार बार बंदना कहते बहुत बंद खले गंगे से बोलते हैं तो फिर कहते खलगंज बंदो खल जस शेष सरोसा ये तो शेषनाग की तरह से क्रोधी शेषनाग जैसे जो है ये लोग ये दुष्ट लोग है खन लोग हैं और साहस बदन बरने पर दोषा ये हजार ऊसे दूसरे लोगों का दोष वर्णन करते देखो तो शेषनाग जो है वो तो भगवान के सैया है और शेषनाग के सारे भक्ति को धारण किए हुए और शेषनाग हजार फनों से भगवान का गुणगान करते हैं शेषनाग कैसे? ऐसे है कि हजारों फन से भगवान के गुणगान करते रहते हैं लेकिन ये कैसे शेषनाग है कि अपने हजार मुख तो इनके भी है लेकिन इन हजार मुखों से केवल उनके मुख से जब निकलता है तो केवल दूसरे को दूसरे निकलते हैं दूसरों की निंदा करते हैं और इतनी निंदा इतनी ताकत लगाएंगे इतना बोलेंगे इतना बोलेंगे ऐसा लगता है कि एक मुंह नहीं हजार मुंह जब बहुत कोई निंदा करता कहते क्या किया कि हजार मुंह से निंदा की हजार मुंह को मैंने बार बार बार बार बार बार निंदा की बहुत निंदा की हजार मुंह से निंदा हो तो कहते इस प्रकार से निंदा करना चाहिए है ये दुष्टों का स्वभाव है बहुत बंद खलजस्व से सात बदन बर दोषा और कुल प्रणवन परसुराज पर समाना देखो राजा पुरस्क भी कथा आ ये प्रण भागवत में कथा आती है राजा पुरुष की कथा आती कुल प्रणवन पुरस् पर समाना राजा पुरुष बहुत अच्छे राजा हुए जैसा बेन बहुत जुट राजा हुआ उसकी की कथा आती है तो बेन के मरने पर सब लोगों ने कहा जब क्या किया जाए बेन्दू तो मर गया उसका कोई पुत्र नहीं था तो बेमी के शरीर का मंथन किया गया तो पहले तो निषाणों की उत्पत्ति हुई और उसके बाद फिर मंथन किया गया तो एक स्त्री और एक पुरुष की पैदा हुए और फिर जब वो पैदा हुए तब देखा और ऋषियों ने, ने तो उसके पुरुष के बड़े अच्छे चिन्ह थे उसके शरीर में तो ये लोगों ने अनुमान लगाया कि ये तो भगवान नारायण के ही अवतार है उसका नाम रखा पुरुष और पुरुष ने फिर बड़ा कार्य किया पुरुष बड़ा धर्मत्मा राजा भगवान का अवतार ही थोड़ा जैसे भगवान उसी प्रकार से पुरुष ने भी कार्य किया तो पृष्ठ के नाम से ही बाद में पृथ्वी पड़ा ये पहले पृथ्वी इसका, इस तो इस इसका नाम नहीं नाम क्या राजा को ले कर उसने सबकी लेवलिंग कराई तो उसकी सब उसके पृथ्वी राजा के बजे उसका नाम पृथ्वी पड़ गया तो इसने बड़ा समाज का सेवा प्रजाति बड़ी सेवा प्रकार इसने किया पृथ्वी ने इस फिर बहुत सेवा करने के बाद बड़ा धर्मांत तो भगवान को बड़ा भजन किया उपासना की भक्ति की भगवान ने दर्शन भी दिए तब इन्होंने ने भगवान से बरदान मांगा क्या बरदान मांगा भगवान बस हम आपकी यश गाथा ही सुनते रहे हमें एक हजार काम दो जिससे कि हम आपके यश गाथा ही निरंतर सुनते रहे और कभी अधाय नहीं भगवान ने ऐसे तो महाराज के एक हजार कान तो तो तो पृथ्वी की गुणगाथा सुनने के लिए दुष्टों के भी हजार कान ये बिना मांगे इनको प्राप्त है पहले ही भगवान को जरूरी हजार कान किस लिए है सुना दस अरे कहते हैं इनके एक हजार कान नहीं, इनके दस हजार और ये दस हजार करने वाले आगे सुनेंगे दूसरे के पाप ही माने दूसरों की बुराइयां हैं, दुर्गुण है गलत काम किए अशुभ कार्य किए गलतियां बस उन्हीं का जो जह है वो जहाँ जहाँ वर्णन होगा बस उसको झट से वही बैठ जाएंगे बड़े सावधानी से सुनेंगे फिर क्या किया फिर कैसे हुआ कैसे हुआ और फिर उसमें खुद जिज्ञासा करेंगे अब बड़े अन्न से उसको सुनेंगे बड़े विस्तार से तो उसको सुनेंगे अब देखो ये सब ये स्वभाव लोगों का होते तो इस प्रकार का है ये खल स्वभाव लोगों का इस प्रकार का। निंदा भी दूसरे की करना खल स्वभाव और दूसरे की निंदा को सुनना भी खुश एक व्यक्ति ने तो ऐसा कृष्ण कर लिया कि न हम किसी की निंदा करेंगे और न किसी की निंदा सुनेंगे बस इतने ही मात्र से वो महापुरुष बन गया एक साधारण से सा एक गांव का एक अध्यापक उसने बस यही निश्चय कर लिया संत बन गया महात्मा बन गया वो अपने मुंह से शक्ति अब उसको पता तो चली कि लोगों को फले बुरे हैं इस प्रकार का। लेकिन उनका वो जहां पता चले तो उसको सुने नहीं उसको जहां लोग बाग निंदा कर रहे हो और उसकी बातें जहां चर्चा हो रही चार लोग बैठे वो कर रहे हो तो वो अपने उठ के चले भगवान के नाम लोग किसी की प्रशंसा की बात करो तो बैठेंगे सुनेंगे किसी की प्रशंसा सुनेंगे उसने ये बहुत अच्छा काम किया उसने ये बहुत अच्छा काम किया तो किसने क्या अच्छा काम किया उसकी पूछेंगे मुझे भी करेंगे लेकिन जहां किसी की निंदा करने लगे तभी जल्दी हो और उससे जाकर कोई पूछे कि मालूम हुआ है कि गाँव में खलाम ऐसा दुष्कर्म गांव में हो गया है तुम्हें तो क्या मालूम है वो अपने मुंह से बोलेंगे तो हो सकता है रामायण तुम्हें न पढ़ी हो एक दो पन्ने पढ़े हो तुमको ये मिल गया हो तुम्हें तो इतनी से का हमारा कल्याण तुम छोड़ दिया हमें आगे पढ़ेंगे जुटी है जीवन का साफ सर्व समय मिल गया जीवन का सिद्धांत हमें ज्ञात हो गया सज्जन कौन है दुर्जन कौन है जीवन भलाई किससे है बुराई किससे है इतने समय मालूम हो गए शक्र तो शुत शुत <coughs> तो के, के, के, के समान समझ करके बंदना करते भी, भी इनमें विशेषता है जैसी शक्र की विशेषता इंद्र की है वो भी है इसमें क्या है अब तो थोड़ा थोड़ा काव्य थो की बात भी आती जाती है उसमें इसमें दो दो अर्थ है कहते तो संतत सुरानीक हित जय ही संतत वन सदा और सुर अनीक हित जयही सुर धन अनीक तो हो गया सुरानी इंद्र के लिए हो गया और जो है वो अगर दूसरे प्रकार से इसको तो तोड़ो शब्द को तो सुरा प्लस जिनको सुरही नीची लगे तब तो दुष्टों को तो सुरा ही नीची लगती है और इंद्र को सुराही ही जिनकी अनीक कहना है दोनों एक समान है शब्द दोनों के लिए एक काम देता है लेकिन अब काम देता है एक शब्द लेकिन महा इंद्र तो के लिए तो देवताओं की सेना चाहिए कोई राक्षसों की सेना तो इंद्र के पास है नहीं देवताओं की सेना अच्छी बात है देवताओं की सेना होनी चाहिए कोई तो दुर्गुण है कोई गुण नहीं है लेकिन ये भी इंद्र के समान है असुरानी इनको भी है लेकिन ये नशीली सीने इनको अच्छी मदरा पियेंगे धान खाएंगे अथीन खाएंगे कोई ना कोई इस प्रकार की और तो तो मादक पदार्थ कुछ न कुछ खाएंगे बस मादक पदार्थ खाने का इनको जरूर हल्क अच्छा लगता है ये इनका स्वभाव संतत सुर कह दीजिए और दूसरी बात ये कि देखो इंद्र के पास वज्र भी होता तो इनके पास भी वज्र है लेकिन इनके पास वज्र क्या है कि वचन वज्र यही सदा प्यारा इंद्र को भी अपना वज्र अस्त्र जो बढ़ाप्रिय और इन दुष्टों को भी अपना वज्र बढ़ाप्रिय इनके पास क्या वज्र है वचन भद्र कठोर वचन भद बस यही इनका भद्र है और बहुत प्रिय है इंद्र से एक बार जो है वो हो इंद्र जब गए कर्ण के पास और उनसे कवच पत्ता मांग लाए तब कर्ण से बहुत आग्रह किया मांगने के लिए तो कर्ण ने भी उसे मांगा तो कहा अच्छा आप जबरदस्ती करते हो मांगने के लिए कहते हो तो आप अपना बजाने दे दो तो इंद्र ने कहा ठीक है भद्र तो हमें बहुत प्रिय है और ये हमारा अपना आश्र है हम किसी को देते नहीं है लेकिन अब हमने तुमसे बचन हार गया इसलिए तुमको बजट देते हैं लेकिन एक बार के लिए देते हैं बस एक बार बज बजट ले जाओ और जहां बजट चलेगा जिसको ऊपर चला दो मध्य हो जाएगा और उसके बाद ये असर हमारे पास ही आ जाएगा तुमने इंद्र को ऐसा प्रिय बजर है कि ऐसा नहीं किया कि हाँ चले जाओ तुम हमेशा भी ये ले, ले जाओ तुम्हारे पास अब रहेगा ऐसा नहीं दिया एक बार के लिए दिया लेकिन इनके पास जो ही है ऐसा वज्र है इनके पास जो है दुष्ट होंगे पास में कि बस ये इनको भी बज्र बहुत प्रिय है कठोर वचन रूपी वज्र छोड़ते रहते हैं जैसे किसी शारीरिक आघात पहुंचेगा इसलिए महाबली हो जो इस वज्र से बच जाए तो भले बच जाए नहीं तो जिसके ऊपर इनके वचन बज्र जिसके ऊपर पड़ेगा वो घायल जरूर होगा फिर मिला जरूर उसके हृदय में चुप जरूर लगेगा उसके हृदय वज्र कोई खाली जाने वाला थोड़ा होता है घायल तो कर ही होता है और फिर जब उनका वज्र उस किसी ऊपर पड़ता है वचन बज्र और वो व्यक्ति तिलमिलाता है तो खुश हो जाता है अरे मार दिया मार दिया देखो कैसा है इसको वो कैसा तिलमिला उठाइए खुश हो गए बहु आप काम बनिए आपका प्रसन्न हो गए तो कभी वचन बज्र है सदा प्यारा और साहस में पर दोष निहारा और दूसरे के दोष हजार खुशी देखते हैं इनके इंद्र के थ्री यहां बता दिया कि इंद्र के हजार आंखे हैं इसलिए ये हजार आंखों से उनको देखते हैं यही पहले कहा था जे पर दो साखी तो यहाँ ने इन पर दो निहारा ये हजार आंखों से दूसरों के, दोस के दो सही दोष दिखाएंगे किसी के गुणों का वर्णन करेंगे नहीं जब वर्णन करेंगे तो दोषरों का वर्णन करेंगे तो उदासीन अर उदासीन अरित सुनित जर चाहे उदासीन कोई व्यक्ति हो चाहे अरिवन शत्र हो चाहे मित्र चाहे मित्र हो हित सुनत अगर उनका किसी का, किसी का भी होता है, तो जन ही बस उनके हित में जरूर होती है ये खल भी, ये दुष्ट लोगों का स्वभाव दुष्टों का स्वभाव खलों का क्या स्वभाव कि अगर किसी अन्य व्यक्ति का किसी का भी हित सुना उन्होंने तो बस उनका हित उठा उनको बड़ी पीड़ा होती दूसरे का हित होने में लाभ होने में भलाई होने में किसी को अच्छा नहीं लगता अब ऐसा नहीं हानि उनके, उनके हुई तो उनको हुई। नहीं। अगर उनके जो है मित्र को अगर लाभ हो गया तो उससे प्रसन्न हो जाए बात नहीं उनके लिए चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो और चाहे तटस्थ हो मानव उदासीन तो मान ना चाहे शत्रु हों चाहे मित्र हो चाहे तटस्थ हो तीन में से किसी भी प्रकार के मृत्यु के लिए हो उनको अगर कहीं उनमें कहीं किसी की भलाई दिखाई देती है मैंने उनको धन का प्राप्त हो गया एसकी की प्राप्त हो गई कुछ भी भलाई उनको प्राप्त होती दिखाई देती है तो उसको देखते ही सुनते ही बस उनका जी जलने लगता है बस वही जानते हमारा लाभ हो तो लाभ हो तो उसे है दूसरे के लाभ से उन्हें कोई दो इस प्रकार से उदासी ने उदासीनत जर खी और जान पान जुग जू जन विनती करे सपेद जान पान इस प्रकार से जान करके पान जुग दोनों हाथ जोड़ करके जन जन्माने ये उनका दास सेवक तुलसीदास जी है विनती करे उनसे विनती करता है बड़े प्रेम के साथ तो क्या देखो जब देखा तुलसीदास जी ये तो लोग ये खंडों की महिमा कम नहीं है बड़ी महिमा इनकी है तो उस महिमा को समझ करके तुलसीबास जी कहते हैं ऐसे ही महिला वाले ये तो हैं। इनको भी हमारा जरूरी है कि बाद में बाद में उनको, उनको तो वैसे ही हित चाहते हैं सबका न बंदना करो तब भी हित करेंगे अपना लेकिन इन दुष्टों को जरूर वंदना करते रहो जैसे की ये कम से कम वैसे तो ही अपना स्वभाव छोड़ेंगे नहीं आगे बोल देंगे देखो ये अपना स्वभाव छोड़े नहीं लेकिन अपनी तरफ की इनकी करते कर शायद कभी इनके मन में कहीं कोई किसी कोने में इस प्रकार का हो तो क्षमा कर दो हाँ अपनी दृष्टि अपनी राव की जैसी दृष्टि अपनी हमारी तरफ न डालें दूसरी तरफ डालें चाहिए दुनिया में तमाम लोग हैं अपनी दृष्टि किसी दूसरी तरफ घुमा लें कम से कम हमारे ऊपर तो न डाल हमें तो बचाए रखें जो कृपा कर सकते हैं अपना दुष्ट स्वभाव में छोड़े तो न छोड़े लेकिन अपने दुष्ट का जो प्रभाव उनका पड़ने वाला है उसकी उसी परिधि में सीमा के भीतर हम तो ना कम से कम हमको बचा रख <laughs> नान्याहार रघुपति दया सुमदी सक्य बदा चवा नीलात्मा भक्ति प्रेश लगुपूब निर्भरा श्रीराम जयराम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम